पातंजलि योग प्रदीप साधन पाद सित शंका इस प्रकार ज्ञान से ही दुख नामक मोक्ष की प्राप्ति के वचन से असंप्रज्ञात योग का प्रयोजन क्या रहा समाधान पैरव पर वैराग्यजन्य असम्प्रज्ञात योग को भी यहां ज्ञान के द्वारा ही मोक्ष के हेतुता है यह आशा है टिप्पणी सूत छब्बीस बौद्ध दर्शन बौद्ध धर्म में हान के स्थान में तृतीय आर्य सत्य दुख निरोध निर्वाण बतलाया गया है दुख निरोध निर्वाण तीसरे आर्य सत्य का नाम दुख निरोध है निरोध शब्द का अर्थ नाश या त्याग है यह सत्य बतलाता है कि दुख का नाश होता है बुद्ध ने भुक्षुओं के सामने इस सत्य की इस प्रकार व्याख्या की है इदम खोपन भिक्खवे, दुख निरोधम अर्यसंचम सोत्याय तंडा अशेष विराग निरोधो चागो पटिसागो मुत्ती अनालयो। अर्थात दुख निरोध आर्य सत्य उस तृष्णा से अशेष संपूर्ण वैराग्य का नाम है इस तृष्णा का त्याग प्रतिसर्ग मुक्ति तथा अनालय स्थान न देना यही है दुख के कारण का दूसरे आर्य सत्य में विवरण दिया गया है उस कारण को यदि नष्ट कर दिया जाए तो कार्य आपसे आप स्वतः आप नष्ट हो जाएगा अतः कार्य कारण का संबंध इस सत्य की सत्ता का पर्याय प्रमाण है दुख निरोध की ही लोकप्रिय संज्ञा निर्वाण है तृष्णा के नाश कर देने से इसी जीवन में पुरुष उस अवस्था पर पहुंच जाता है जिसे निर्वाण के नाम से पुकारते हैं अंगुत्तर निकाय में निर्वाण प्राप्त पुरुष की उपमा शैल से दी गई है शैलो यथा एक घनो न समीरती, एवं रूपा रसा सट्टा गंधा फस्सा चेवला इट्ठा धम्मा न चवेदंता तादिनो स्थिति बिप मुत्म वस यसानु अंगुत्तर प्रचंड अंगुतर पर्वत को स्थान से चित्त नहीं कर सकता भयंकर आधी के चलने पर भी पर्वत एक रस अडिग अच्युत बना रहता है ठीक यही दशा निर्वाण प्राप्त व्यक्ति की है रूप रस रसगंधादि विषयों के थपेड़े उसके ऊपर लगातार पड़ते रहते हैं परंतु उसके शांत चित्त को किसी प्रकार भी क्षुब्ध नहीं करते आश्रयों से विरहित होकर वह पुरुष अखंड शांति का अनुभव करता है नागार्जुन ने माध्यमिक कारिका के पच्चीसवें परिच्छेद में, में निर्वाण की व्याख्या इस प्रकार की है अप्रहीण अप्रहीणम असप्राप्तम अनुच्छिन्नम अशाश्वतम अनिरुद्धम अनुत्पन्नम एक तद निर्माण मुच्च न छोड़ा जा सकता है न प्राप्त किया जा सकता है यह न तो उच्छिन्न होने वाला पदार्थ है और न शाश्वत पदार्थ है यह न निरुद्ध है और न उत्पन्न हीनयान तथा महायान दोनों के ग्रंथों में निर्माण का सामान्य स्वरूप इस प्रकार है पहला यह शब्दों के द्वारा प्रकट नहीं किया जा सकता निष्प्रपंच यह असंस्कृत धर्म है अतः न तो इसकी उत्पत्ति है न विनाश है और न परिवर्तन दूसरा इसकी अनुभूति अपने ही अंदर स्वतः ही की जा सकती है इसी को योगाचारी लोग प्रत्यात्म वेद्य कहते हैं और हीन लोग पंचतम वेदितव्यम शब्द के द्वारा कहते हैं यह भूत वर्तमान और भविष्य तीनों कालों के बौद्धों के लिए एक है और सम है चौथा मार्ग के द्वारा निर्वाण की प्राप्ति होती है पांचवा, निर्वाण में व्यक्तित्व का सर्वथा निरोध हो जाता है योग दर्शन में चौथा प्रतिपाद्य विषय हानोपाय को विवेक ख्याति बतलाया गया है और विवेक ख्याति की प्राप्ति अष्टांग योग द्वारा सूत्र 28 में बतलाई गई है किंतु बौद्ध दर्शन में हानोपाय के स्थान में चतुर्थ आर्य सत्य दुख निरोध गामिनी प्रतिपत्त को सीधा अष्टांग योग बतलाया है अष्टांग योग का नाम बौद्ध दर्शन में अष्टांगिक मार्ग दिया गया है इसका वर्णन उनतीसवें सूत्र की टिप्पणी में किया जाएगा